विवेक्शुड़ाणी आत्मस्वरूप प्रश्न शिष्यवाच मिथ्यात्न निषिदेशु कोशे श्वेसु पंचसु सर्वा भाव विना किंचिन्न पश्यामे गुरी विज्ञे किस्वस्ती सात्मनात्र विपस्थिता शिष्य हे गुरु इन पांचों को मिथ्या रूप से हो पर तो मुझे सर्वाभाव के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत नहीं होता फिर आपके कथनानुसार बुद्धिमान पुरुष किस वस्तु को अपना आत्मा माने आत्मस्वरूप निरूपण श्री गुरुवाच सत्यम मुक्तम तया विद्वन निपुणों से विचार रे अहमादिविकास्ते तदभावयप्युनू गुरु हे विद्वान तू बहुत ठीक कहता है विचार करने में तू बहुत कुशल है अरे जैसे अहंकार आदि तेरे विकार हैं वैसे ही उनका अभाव भी है सर्वे ये नुभूयते यह स्वयं नानुभूयते तम आत्मानेद तर वेधि ये सब जिसके द्वारा अनुभव किए जाते हैं और जो स्वयं अनुभव नहीं किया जा सकता अपने सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उस सब के साक्षी को ही तू अपना आत्मा तस्क्षी कम भवे तत्ते नुभूयते कसाप्यन अनुभूता नोपयोज्यिस जिसके द्वारा जो जो अनुभव किया जाता है वह सब उसी के साक्षित्व में कहा जाता है बिना अनुभव किए पदार्थ में किसी का भी साक्षी होना नहीं माना जाता असौ स्वाक्षि को भाव यत स्वेणुभूयते अतः परम स्वयं साक्षात् प्रत्युत्मा नेतर अपना तो यह आत्मा स्वयं ही साक्षी है क्योंकि यह स्वयं अपने आप से ही अनुभव किया जाता है इसलिए इससे परे कोई और अपना साक्षात् अंतरात्मा नहीं है जाग्रस्वसु सुफुटतर युशस मुज्जे समुद्रिंभते प्रत्यूपतया सदाहत स्फुरकन इमस्न्न हम मुखा नित्यानंदिदात्मना स्फुर स्वेतम विधि जागृत स्वप्न और सुसुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में जो अंतकरण के भीतर सदा अहम् अहम् मैं मैं रूप से अनेक प्रकार स्फुरित होता हुआ प्रत्येक रूप से स्पष्टतया प्रकाशित होता है और अहंकार से लेकर प्रकृति के इन नाना विकारों को साक्षी रूप से देखता हुआ नित्य चिदानंद रूप से स्फुरित होता है उसी को तू अपने अंतकरण में विराजमान अपना आप समझ घटोदे बिंबितिब मालोक्य मूढ़ोरिमेव मनते चिदाभास मुदिशम भ्रांत्याहमित जड़ो भी मनते जिस प्रकार मूर्ख पुरुष घड़े के जल में प्रतिबिंब सूर्य बिंब को देखकर उसे सूर्य ही समझता है उसी प्रकार उपाधि में स्थित चिदाभास को अज्ञानी पुरुष भ्रम से अपना आप ही मान बैठता है घटम जलम तदगत मरकबिंब विहाय सर्वीक्षतेर्क तटस्थ एक प्रकाशो विदुषा येह <laughs> धिप्रतिबिंबमे विसिज्य बुद्ध निहत गुहां दष्टार नवखंडबोधम सर्व प्रकाशम सदसदिलक्षण निभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म अंतर्बून्यम्यत्म विज्ञा सम्यक निज रूप में तत्मा विरजो मृत्यु पुरुष घड़ा जल और उसमें स्थित सूर्य का प्रतिबिंब इन सब को छोड़कर जैसे इन तीनों के प्रकाशक इनसे पृथक और स्वयं प्रकाश रूप सूर्य को देखता है उसी प्रकार देह बुद्धि और चिदाभास इन तीनों को छोड़कर बुद्धि गुहा में स्थित साक्षी रूप इस आत्मा को अखंड बोधस्वरूप सबके प्रकाशक और सत असत दोनों से भिन्न नित्य विभू सर्वगत भीतर बाहर के भेद से रहित और अपने आप से सर्वथा इस आत्मा को भली अपना कर, पाप रहित, निर्मल और अमर हो जाता है विशोक आनंद स्वयं विभेद कश्चित नोस्पन्थावंध मुक्त बिना स्वतत्तावगमुक्ष वह अति बुद्धिमान पुरुष शोक रहित और आनंद रूप हो जाने की कभी किसी से स्नेहित नहीं होता मुमुक्षु पुरुष के लिए आत्म तत्व के ज्ञान को छोड़कर संसार बंधन से छूटने का और कोई मार्ग नहीं है ब्रह्मा भिन्नत्व ब्रह्म और आत्मा के अभेद का ज्ञान ही भवबंधन से मुक्त होने का कारण है जिसके द्वारा बुद्धिमान पुरुष अद्वितीय आनंद स्वरूप ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है ब्रह्मभूतस्तु भूतस्तु संस्य विद्वान्नावर्तते पुनः विज्ञातव्यमत सम्य ब्रह्मात्मर ब्रह्मभूत हो जाने पर विद्वान फिर जन्म मरण रूप संसार चक्र में नहीं पड़ता इसलिए आत्मा का ब्रह्म से अभिन्नत्व भली प्रकार जान लेना चाहिए सत्य ज्ञानमत ब्रह्म विशुद्ध परम स्वतः सिद्धम निनंदेक प्रत्यक निरंतर जयति ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अन वह शुद्ध पर सिद्ध नित्य एकमात्र आनंद सस्व प्रकृत प्रत्यक अंतर्तम और अभिन्न है तथा निरंतर उन्नतिशाली है ब्रह्म और जगत की एकता सदिद परमात्य वस्तुभा परोधे ही यह परमाद्वैत ही एक सत्य पदार्थ है क्योंकि इस स्वात्मा से अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं इस परमार्स तत्व का पूर्ण बोध हो जाने पर और कुछ भी नहीं रहता शकलम विश्व नानारूपम प्रतीतमज्ञात तत्सव ब्रह्म प्रत्याशेष भावना दूष यह संपूर्ण विश्व जो अज्ञान से नाना प्रकार का प्रतीत हो रहा है समस्त भावनाओं के दोष से रहित अर्थात निर्विकल्प ब्रह्म ही है मृतकार मृदो न भिन्न न कुंभपम पृथ गति कुंभ कुकलित नाम मात्र मिट्टी का कार्य होने पर भी घड़ा उससे पृथक नहीं होता क्योंकि सब ओर से मृतिका रूप होने के कारण घड़े का रूप मृत्तिका से पृथक नहीं है अतः मिट्टी में मिथ्या ही कल्पित नाम मात्र घड़े की सत्ता ही कहाँ है केनाप मृदभिन्नतया स्वरूपम घट संदर से संदर्शय न शक्य अतो घट कल्पित बोहान मृदेव सत्यम परमार्थभूतम् मिट्टी से अलग घड़े का रूप कोई भी नहीं दिखा सकता इसलिए घड़ा तो मोह से ही कल्पित है वास्तव में सत्य तो तत्वस्वरूपा मृत्ति का ही है सदब्रह्म्यम सकल सद्रमेत नतो नस्ती अस्ती वक्तिन तस्य विन प्रजल सत्ब्रह्म का कार्य यह सकल प्रपंच सत्य स्वरूप ही है क्योंकि यह संपूर्ण वही तो है उससे भिन्न कुछ भी नहीं है जो कहता है कि उससे पृथक भी कुछ है उसका मुंह दूर नहीं हुआ उसका यह कथन सोए हुए पुरुष के प्रलाप के समान है ब्रह्म वेदम विश्वमितड़ी श्रोते वृतेथर्व निष्ठा वरिष्ठा तस्मादे त्रह्म यह संपूर्ण विश्व ब्रह्म ही है ऐसा अति अतिश्रेष्ठ अथर्वशि कहती है इसलिए यह विश्व ब्रह्म मात्र ही है क्योंकि अधिष्ठान से आरोपित वस्तु की पृथक सत्ता हुआ ही नहीं करती सत्यम यदि जगदे तदात्मन अनंत निर्ग प्रमाणता असत्यवादी सै नई तय साधु यदि यह जुगस सत्य हो तो आत्मा की अनंतता में दोष आता है और श्रुति अप्रमाणिक हो जाती है तथा तो ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र भी मिथ्यावादी ठहरते हैं ये तीनों ही बातें सतपुरुषों के लिए शुभ और हितकर नहीं हैं इस ईश्वरो वस्तु तत्व न चाहम ते चा तेव नूताने तेविक्लिपत परमार्थ तत्व के जानने वाले भगवान कृष्णचंद्र ने यह निश्चित किया कि न तो मैं ही भूतों में स्थित हूँ और न वे ही मुझ में स्थित हैं यदि सत्यम भवे विश्व सुसुप्तावुपलभ्यता किंचिद अतो सत्स्वप्न मषा यदि विश्व सत्य होता तो सुसुप्ति में भी उसकी प्रतीति होनी चाहिए थी किंतु उस समय इसकी कुछ भी प्रतीति नहीं होती इसलिए स्वप्न के समान असत और मिथ्या है अथ पृथंगस्गत्परात्म पृथक प्रतीति मृषा गुणादिवत आरोपित किथवत्ता धृष्ठान भाति तथा ब्रवेण इसलिए परमात्मा से पृथक जगत है ही नहीं उसकी पृथक प्रतीति तो गुणी से गुण आदि की पृथक प्रतीति के समान मिथ्या ही है आरोपित वस्तु की वास्तविकता ही क्या वह तो अधिष्ठान ही ब्रह्म से उस प्रकार भास रहा है भ्रत भ्रमत प्रतीत ब्रह्म तद्रजतम हिशुक्तिदम तया ब्रह्म सद्यतेत ब्रह्मणि नाम अज्ञानी को अज्ञानवश जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह सब ब्रह्म ही है जिस प्रकार ब्रह्म से प्रतीत हुई चांदी वस्तुतः शिपी ही है इदम जगत यह जगत है इसमें इदम यह रूप से सदा ब्रह्म ही कहा जाता है ब्रह्म में आरोपित जगत तो नाम मात्र ही है